प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा जीव का ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण्य बताया गया है वही जगत का बाध समाधिकरण्य बताया है जब जीव और जगत दोनों ही कल्पित हैं तो उनका ब्रह्म के साथ समानाधिकरण्य भिन्न भिन्न क्यों कहा है समाधान इसके लिए पहले इन शब्दों का अर्थ जान लेना चाहिए मुख्य समानाधिकरण्य किसे कहते हैं जैसे राजा दशरथ यहाँ पर राजा और दशरथ दोनों भिन्न भिन्न पद होते हुए भी एक ही वस्तु को कहते हैं इसलिए इन दोनों का मुख्य समानाधिकरण्य है यहाँ पर समान विभक्ति वाले दोनों पदों में से किसी एक का बाध नहीं करना है बाध समानाधिकरण्य इससे भिन्न है जैसे किसी ने कहा अयम सर्पो रज्जु हो जो सर्प दिखाई दे रहा है वह रज्जु है वहां आप सर्प को हटाकर कर रज्जु को ही देखते हैं जब समान विभक्ति वाले दोनों पदों में से एक का बाध करके दूसरे को देखा जाता है उसे बाध समानाधिकरण्य कहते हैं यहां पर दिखता जगत है पर वेदांती लोग कहते हैं यह जगत वस्तुतः अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप ही है यहां पर जगत का बाध कर चैतन्य अधिष्ठान को ही देख रहे हैं इसलिए यहाँ बाध समानाधिकरण्य कहा है जीव को जगत के समान कल्पित नहीं कहा बल्कि उसे ब्रह्म की ही एक औपाधिक संज्ञा बताया है जैसे ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट है वैसे ही जीव भी ब्रह्म रूप है अतः उसका बाध नहीं होता इसलिए इसका ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण ने बताया है जिज्ञासा वेदांत में पद पदार्थ के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है यहाँ पर पद पदार्थ ज्ञान का क्या तात्पर्य है समाधान वेदांत दर्शन का एक ही लक्ष्य है आत्मदर्शन कोई साधक आत्मदर्शन का जिज्ञासु है तो सर्वप्रथम उसको आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करना पड़ेगा वह शास्त्र से ही होगा जगत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तो इसके विषय में निर्धारित करना पड़ेगा कि यह माया से ही दिखाई दे रहा है उस माया का क्या लक्षण है यह जा जानना पड़ेगा वह किसके आश्रय में रहती है ईश्वर के आश्रय ही रहती है उस ईश्वर का लक्षण क्या है यह भी शास्त्र से ही जानना पड़ेगा इसी प्रकार जीव का क्या लक्षण है क्षेत्र का क्या लक्षण है क्षेत्रज्ञ का क्या लक्षण है इन सारे पदों के जो अर्थ हैं हमें अपने साध्य तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया के उपयोग में आने वाले पदों के जो अर्थ हैं उनका ज्ञान शास्त्र से ही होगा उन अर्थों को सामान्यतः जानकर फिर उनका संशय रहित ज्ञान करना ही पद पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है इसे परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं जिज्ञासा वेदांत प्रक्रिया में त्व पदार्थ के शोधन की अनिवार्यता तो समझ में आती है तत्पदार्थ के शोधन की अनिवार्यता क्यों है समाधान तव पदार्थ जीव की उपाधि जो अविद्या है वह तत्पदार्थ ईश्वर की उपाधि माया की अंशभूता है इसलिए त्वम पदार्थ को तत्पदार्थ का अंश समझना चाहिए मूल में उपाधि का यदि शोधन नहीं होगा तो उतनी कमी रह जाएगी उससे आप सांख्य के पुरुष तत्व तक पहुँचेंगे वेदांत के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए वेदांत में त्वम पदार्थ के शोधन के साथ साथ तत्पदार्थ के शोधन को भी अनिवार्य बताया है